पहला प्रश्न भगवान बुद्ध ने ज्ञानोपलब्धि के तुरंत बाद कहा स्वयं ही जानकर किसको गुरु कहू और किसको को किसको किस को शिष्य बनाऊ और फिर उन्होंने 40 वर्षों तक लाखों लोगों को दीक्षित भी किया और सिखाया भी लेकिन महापरिनिर्वाण के पहले उनका अंतिम उपदेश था आत्मदीपोभव भगवान इस पर कुछ प्रकाश डालने की अनुकंपा करें जिसने भी जाना सदा स्वयं से जाना गुरु हो तो भी निमित्त मात्र गुरु ना हो तो भी चल जाएगा असली सवाल ध्यान रखना गुरु के होने न होने का नहीं असली सवाल स्वयं में प्रवेश का है कुछ साहसी लोग अकेले भी स्वयं में प्रविष्ट हो जाते हैं। कुछ को सहारे की जरूरत पड़ती जिनको सहारे की जरूरत पड़ती है वे भी प्रविष्ट तो अकेले ही होते सहारा निमित्त मात्र सहारा वस्तुतः सत्य के मिलने में सहयोगी नहीं है सिर्फ तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने में सहयोगी जैसे तुम डरते हो गहरे पानी में जाने में और कोई कहता घबराओ मत मैं किनारे पर खड़ा तुम जाओ जरूरत होगी तो मैं हूं मैं कून पढूंगा, बचा लूंगा तुम जाते हो जरूरत कभी पड़ती नहीं क्योंकि वो गहराई तुम्हारी ही गहराई है उसमें डूब के आदमी मिटता नहीं पहली दफा होता है इसलिए डूबने में कोई खतरा ही नहीं ना डूबो तो ही झंझट है डूब गए तब तो कोई खतरा नहीं डूब गए तो पहुंच गए लेकिन जिसने गहराई नहीं जानी वो डरता है गुरु इतना ही करता है कि तुम्हारे झूठे डर को तुमसे अगर वो कहे कि ये डर झूठा है घबराओ मत कोई कभी डूबा नहीं या डूब भी गए जो वे पहुंच गए डूबकर तो शायद तुम भाग खड़े हो तुम कहोगे क्या पक्का भरोसा कि कोई कभी डूबा नहीं और ना हो डूबा हो कोई मुझे तो लगता है कि मैं डूब जाऊंगा मैं असहाय मैं अल्प शक्तिवान इस विराट सागर में अकेला जाऊं नहीं होगा या अगर गुरु कहे तुमसे सच्ची बात कि डूब गए तो पहुंच गए डूबना सौभाग्य है मृत्यु महाजीवन का द्वार तब तो तुम इस आदमी को बिल्कुल ही छोड़कर भाग जाओ यहां रुकना भी खतरनाक है मिटने कोई नहीं आता गुरु के पास होने आता है लेकिन होने की प्रक्रिया मिटना है तो गुरु यह बात नहीं कहता है। इन बातों को छिपा के रखता है ये तो तुम जानोगे तब जानोगे तुम्हें आश्वासन देता है घबराओ मत मैं तो खड़ा हूं देखते नहीं मुझे कि इतनी गहराइयों में तैरता हूं तुम डूबोगे तो मैं बचा लूंगा ये एक झूठ को दूसरे झूठ से सहारा देके तुम्हें हिम्मत तुम्हें साहस देने की चेष्टा है ये उपाय है इस भांति तुम उतर जाते हो उतर गए तो तुम स्वयं जानोगे कि बचाने की कोई जरूरत ना थी बचाना तो महंगा पड़ जाता है उतर तो डूबना ही है डूब के गहराई हो जाना है उसी गहराई में समाधि है निर्वाण तो गुरु को तुम्हें बचाने कभी जाना नहीं पड़ता गुरु तो तुम्हें इस बहाने भेज रहा है कि बचा लूंगा घबराओ मत जाओ तो एक दफा गए तो खुद ही स्वाद लग जाएगा और डूबने का स्वाद लग गया तो राज समझ में आ गया जब तुम पालोगे तब तुम कहोगे अरे यह तो अपने से हो गया तब तुम जानोगे भली भांति कि गुरु को कुछ भी ना करना पड़ा फिर भी तुम अनुग्रह मानोगे यद्य गुरु ने कुछ भी नहीं किया इतना तो किया कि तुम्हें व्यर्थ की बात से डरे थे तुम्हें सहारा दिया उस समय सहारा बड़ा जरूरी था अब यह जरा जटिल मामला है सहारा गुरु देता भी नहीं क्योंकि सहारे की कोई जरूरत नहीं और देता भी है क्योंकि तुम झूठ हो तुम अंधेरे में खड़े हो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता तुम्हें सहारे की जरूरत है तो तुम्हें सहारा देता है यद्यपि सहारे की जरूरत कभी नहीं पड़ती तुम्हें बेसहारा छोड़ने में ही गुरु की कला है अगर कोई गुरु तुम्हें सहारा सच में दे दे तो तुम वंचित रह जाओगे वही सहारा अटकाव हो जाए तो बुद्ध ठीक कहते हैं कि स्वयं ही जानकर अब किसको गुरु कहूं किसी ने जनाया नहीं किसी ने सत्य दिया नहीं सत्य भीतर अविष्कृत हुआ है भीतर उमगा है किसको गुरु कहूं और जब किसी को गुरु नहीं कह सकता तो किसको शिष्य बनाऊं वो उसका अनुसंग है जब मैं किसी को गुरु नहीं कह सकता तब तो किसको शिष्य बनाऊं, किसको सिखाऊं, जानता हूं कि सिखाने की जरूरत ही नहीं प्रत्येक व्यक्ति सत्य को लेकर ही जन्मा सत्य तुम्हारा स्वभाव है कुछ करना नहीं सिर्फ अपने स्वभाव को पहचानना है और ये पहचान की क्षमता भी तुम में सारा आयोजन है तुम वीणा बजाना जानते हो तुम्हारी उंगलियां कुशल हैं वीणा भी रखी है यद्यपि संगीत पैदा नहीं हो रहा तुम अंगलियां वीणा पर रख नहीं रहे तुम अपनी कुशलता वीणा पर बरसा नहीं रहे तुम अपनी कुशलता वीणा पर बरसाओ वीणा तुम पर संगीत वरसा दे सब मौजूद है तुम्हें भोजन बनाना आता है आटा भी है नमक भी है घी भी है दाल भी है पानी भी है आग भी जली रखी और तुम भूखे बैठे हो और तुम्हें भोजन बनाना भी आता है कुछ कमी नहीं है सब है जरा तालमेल बिठाना है जरा संयोजन जमाना है, भूखे रहने की कोई जरूरत ना रह जाए इसलिए बुद्ध कहते हैं किसको सिखाऊं क्या सिखाऊं सत्य सिखाया ही नहीं जा सकता जो सिखाया जाएगा वह सत्य नहीं होगा सिखाने की तो बात दूर सत्य कहा भी नहीं जा सकता जो भी चीज सिखाई जाएगी वो तुम्हारा स्वभाव नहीं सब सिखावन प्रभाव है तुम जो भी सीखते हो वो बाहर का है अन भीतर पड़ा है उसको सीखना नहीं उसके लिए तो सब सिखावन भूलनी जो जो सीख लिया उसे विस्मृत करना है असली गुरु वही जो तुम्हें सिखाता नहीं बल्कि तुम्हें भुलाता है जो कहता भूलो यह भी भूलो यह भी भूलो यह भी भूलो यह, यह सब कचरा है कचरे को भूलते जाओ ये बाहर से आया इसे छोड़ते जाओ त्यागते जाओ जब तुम्हारे पास त्यागने को कुछ भी ना बचे जब बाहर से आया हुआ सब तुमने वापस बाहर फेंक दिया तब जो शेष रह जाएगा धड़कता हुआ ज्योतिर में वही तुम हो वही सत्य बाहर से जो आया है उसने तुम पर परतें जमा दी जैसे दर्पण पे धूल की परतें जम गई गुरु कहता है धूल को पहुंच दो दर्पण भीतर मौजूद है दर्पण कहीं से लाना नहीं है तो इसलिए बुद्ध कहते हैं किसको सिखाऊं किसको गुरु बनाऊं और तुम्हारा प्रश्न भी संगत है तुम पूछते हो फिर भी उन्होंने चालीस वर्षों तक लाखों लोगों को दीक्षित किया और सिखाया भी यह भी सच है तुम्हारा प्रश्न संगत है और तुम्हें बड़ी उलझन में डालेगा एक तरफ कहा कि ना मेरा कोई गुरु और ना मैं सिखाऊंगा किसी को फिर 40 वर्षों तक लाखों को सिखाया जितने लोगों को बुद्ध ने सिखाया किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं सिखाया सिखाया क्या यही सिखाया कि सिखाने को कुछ भी नहीं दीक्षित किस बात में किया इसी बात में दीक्षित किया कि कोई गुरु नहीं अपदीपोभाव अपने दिए खुद बनो यह भी सिखाना पड़ेगा क्योंकि गलत सीख भीतर बैठ गई तुमने पत्थर को हीरा मान रखा है बुद्ध ने इतना ही सिखाया कि यह पत्थर हीरा नहीं हीरे को सिखाने की जरूरत नहीं है हीरा तुम्हारे भीतर पड़ा है पत्थर से तुम्हारा छुटकारा हो जाए तो तुम्हारी नजर हीरे पे अपने से पड़ जाए लेकिन तुमने पत्थर को हीरा मान लिया तो तुम मुट्ठी पत्थर पे बांधे हो हीरा भीतर पड़ा है वहां नजर जाती नहीं क्योंकि नजर तो वहां जाती जहां तुमने हीरा समझा है हीरे को तुमने छोड़ रखा है पत्थर पर नजर टिका रखी तो बुद्ध ने क्या सिखाया लोगों को चालीस वर्ष तक यही सिखाया कि सिखाने को कुछ भी नहीं थोड़ा अंश सीखना जरूर करना यह पत्थर हीरा नहीं बस इतना जानो जैसे ही ये दिखाई पड़ जाएगा पत्थर हीरा नहीं तुम्हारी नजर मुक्त हो जाएगी पत्थर से मुक्त नजर हीरे को फिर खोजने लगेगी और अगर तुम्हें यह समझ में आ जाए कहां, कहां हीरा नहीं है बस पर्याप्त हो गया फिर वहां वहां से तुम मुक्त होने लगोगे मुक्त होते होते एक दिन नजर उस जगह टिक जाएगी जहां हीरा है असार को असार की भांति जान लेना सार को जानने का सूत्र है असत्य को असत्य की भांति पहचान लेना सत्य की तरफ यात्रा है तो बुद्ध ने सिखाया कुछ भी नहीं फिर भी सिखाया तुम्हारी अड़चन भी मैं समझता हूं बुद्ध की अड़चन भी समझो मगर बुद्ध ठीक ही कहते सत्य सिखाया नहीं जा सकता लेकिन झूठ झूठ है यह समझाया जा सकता है और यही समझाया चालीस वर्षों तक सतत और इसी भाव में दीक्षा दी बुद्ध अद्भुत गुरु हैं दुनिया में तीन तरह के गुरु संभव है एक तो गुरु जो कहता है गुरु के बिना नहीं होगा गुरु बनाना पड़ेगा गुरु चुनना पड़ेगा गुरु बिन ना ही ज्ञान ये सामान्य गुरु है इसकी बड़ी भीड़ है और यह जमता भी है साधारण बुद्धि आदमी को यह बात जमती क्योंकि बिना सिखाए कैसे सीखेंगे भाषा भी सीखते तो स्कूल जाते गणित सीखते तो किसी गुरु के पास सीखते भूगोल इतिहास कुछ भी सीखते हैं तो किसी से सीखते तो परमात्मा भी किसी से सीखना होगा यह बड़ा सामान्य तर्क है तो छा छिछला मगर समझ में आता आम आदमी के कि बिना सीखे कैसे सीखोगे सीखना तो पड़ेगा ही कोई ना कोई सिखाएगा तभी सीखोगे इसलिए निन्यानबे प्रतिशत लोग ऐसे गुरु के पास जाते हैं जो कहता गुरु के बिना नहीं होगा और स्वभावता जो कहता गुरु के बिना नहीं होगा वो परोक्ष रूप से ये कहता मुझे गुरु बनाओ गुरु के बिना होगा नहीं और कोई गुरु ठीक है नहीं तो मैं ही बचा अब तो मुझे गुरु बनाओ दूसरे तरह का गुरु भी होता है जैसे कृष्णमूर्ति वो कहते हैं गुरु हो ही नहीं सकता गुरु करने में ही भूल है जैसे एक कहता है गुरुबिंद ना ही ज्ञान वैसे मूर्ति कहते हैं गुरु संग ना ही ज्ञान गुरु से बचना गुरु से बच गए तो ज्ञान हो जाएगा गुरु में उलझ गए तो ज्ञान कभी नहीं होगा सौ में बहुमत निन्यानबे प्रतिशत लोगों को पहली बात जमती है क्योंकि सीधी साफ थोड़े से अल्पमत को दूसरी बात जमती है क्योंकि अहंकार के बड़े पक्ष में तो जिनको हम कहते हैं बौद्धिक लोग इंटेलिजेंसिया उनको दूसरी बात जमती पहले सीधे साधे लोग सामान्य जन उनको पहली बात जमती है जो अत्यंत बुद्धिमान है जिन्होंने खूब पढ़ा लिखा है सोचा है चिंतन को निखारा मांझा है उन्हें दूसरी बात जमती क्योंकि उनको अर्चन होती किसी को गुरु बनाने में कोई उनसे ऊपर रहे ये बात उन्हें कष्ट देती कृष्णमूर्ति जैसे व्यक्ति को सुनकर वो कहते हैं आहा यही बात सच है तो किसी को गुरु बनाने की कोई जरूरत नहीं किसी के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं उनके अहंकार को इससे पोषण मिलता अब तुम फर्क समझना पहला जिस आदमी ने कहा कि गुरु बिना ज्ञान ना और उसने यह भी समझाया कि और सब गुरु तो मिथ्या सदगुरु में और इसी तरह मिथ्या गुरु जिनको वो कह रहा है वो भी कह रहे हैं कि और सब मिथ्या ठीक में तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है। इस बात का शोषण गुरुओं ने किया गुलामी पैदा करने के लिए लोगों को गुलाम बना लेने के लिए सारी दुनिया इस तरह गुलाम हो गई कोई हिंदू है कोई मुसलमान है कोई ईसाई है कोई जैन है। ये सब गुलामी के नाम है अलग अलग नाम अलग अलग रंग ढंग अलग अलग काराग्रह, मगर सब गुलामी के नाम है तो पहली बात का शोषण गुरुओं ने कर लिया उसमें भी आधा सच था और दूसरी बात का शोषण शिष्य कर रहे हैं उसमें भी आधा सच है कृष्णमूर्ति की बात में भी आधा सच है पहली बात ना आधा सच है कि गुरु बिना ही ज्ञान क्योंकि गुरु के बिना तुम साहस न जुटा पाओगे जाना अकेले है पाना अकेले है जिसे पाना है वो मिला ही हुआ है कोई और उसे देने वाला नहीं फिर भी डर बहुत है भय बहुत है भय के कारण कदम नहीं बढ़ता अज्ञात में पहली बात सच है आधी सच है कि गुरु के साथ सहारा चाहिए उसका शोषण गुरुओं ने कर लिया वो गुरुओं के हित में पड़ी बात दूसरी बात भी आधी सच है कृष्णमूर्ति की कि गुरु बिन तो ज्ञान की बात ही मत कहो गुरु संग ना ही ज्ञान क्यों क्योंकि सत्य तो मिला ही हुआ है किसी की देने की जरूरत नहीं और जो देने का दावा करे वो धोखेबाज है सत्य तुम्हारा है निज का है निजात्मा में इसलिए उसे बाहर खोजने की बात ही गलत किसी के शरण जाने की कोई जरूरत नहीं असरण हो रहो बात बिल्कुल सच्चे पर आधी इसका उपयोग अहंकारी लोगों ने कर लिया अहंकारी शिष्यों ने पहले का उपयोग कर लिया अहंकारी गुरुओं ने कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होगा इसलिए मुझे गुरु बनाओ दूसरे का उपयोग कर लिया अहंकारी शिष्यों ने उन्होंने कहा किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं हम खुद ही गुरु हैं हम स्वयं ही गुरु हैं कहीं झुकने की कोई जरूरत नहीं बुद्ध अद्भुत गुरु बुद्ध दोनों बातें कहते कहते हैं गुरु के संग ज्ञान नहीं होगा और दीक्षा देते और शिष्य बनाते और कहते हैं किसको शिष्य बनाऊं कैसे शिष्य बनाऊं मैंने खुद भी बिना शिष्य बने पाया तुम भी बिना शिष्य बने पाओगे फिर भी शिष्य बनाते बुद्ध बड़े विरोधाभाषी यही उनकी महिमा है उनके पास पूरा सत्य है और जब भी पूरा सत्य होगा तो पेराडोक्सिकल होगा विरोधाभासी होगा जब पूरा सत्य होगा तो संगत नहीं होगा उसमें असंगति होगी क्योंकि पूरे सत्य में दोनों बाजुएं एक साथ होंगी पूरा आदमी होगा तो उसका बायां हाथ भी होगा और दायां हाथ भी होगा जिसके पास सिर्फ बायां हाथ है वो पूरा आदमी नहीं उसका दाया हाथ नहीं हालांकि एक अर्थ में वो संगत मालूम पड़ेगा उसकी बात में तर्क होगा बुद्ध की बात अतर्क होगी तर्कातीत होगी क्योंकि दो विपरीत छोरों को एक इकट्ठा मिला लिया बुद्ध ने सत्य को पूरा पूरा देखा है तो उनके सत्य में रात भी है और दिन भी है और उनके सत्य में स्त्री भी है और पुरुष भी है और उनके सत्य में जीवन भी है और मृत्यु भी है उन्होंने सत्य को इतनी समग्रता में देखा उतनी ही समग्रता में कहा भी तो वो दोनों बात कहते वो कहते किसको शिष्य बनाऊं और रोज शिष्य बनाते बुद्ध को समझने के लिए तुम्हें दोनों तरह के गुरुओं से ऊपर उठना होगा वो जो कहते हैं गुरु के बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता उनसे ऊपर उठना होगा और जो कहते हैं गुरु के संग ज्ञान हो ही नहीं सकता उनसे भी ऊपर उठना होगा तो तुम बुद्ध को समझ पाओगे बुद्ध की बात इतनी पूरी है इसलिए इतनी विपरीत असंगत मालूम होती तुम सोचते हो कि पहले तो उन्होंने कहा कि स्वयं जानकर गुरु किसको कहूं किसको सिखाऊं और फिर अंत में यह भी कहा मरते वक्त आत्मदीपोभाव अपने दीपक स्वयं बनो इन दोनों में कोई विरोध नहीं शिष्य बनाए लेकिन शिष्य बना के यही कहा आत्मदीपोभाव यही उनका शिष्यत्व है जो बुद्ध को स्वीकार करता है वो यही स्वीकार कर रहा है कि कोई गुरु नहीं किसी की शरण नहीं जाना सत्य बाहर से नहीं मिलने वाला बुद्ध से भी नहीं मिलने वाला बुद्ध का बड़ा प्रसिद्ध वचन है कि अगर कहीं रास्ते पर मैं मिल जाऊं तो मुझे तत्ण मार डालना ऐसी अद्भुत बात किसी ने नहीं कही अगर मैं रास्ते पर कहीं मिल जाऊं अगर तुम्हारी समाधि के मार्ग पर कहीं बीच में खड़ा हो जाऊं तो मुझे हटा डालना मार डालना मेरे कारण रुकना मत मेरा मोह तुम में पैदा ना हो तुम मुझे मत पकड़ लेना तुम तो मुझसे भी मुक्त हो जाना अगर बीच में कभी मैं आड़े आने लगूं तुम्हारी समाधि में अगर मैं बाधा डालने लगूं अगर तुम्हारे मन में मेरे प्रति राग पैदा होने लगे मोह पैदा होने लगे तो तुम मुझे भी छोड़ देना क्योंकि राग और मोह सब छोड़ने तुम तो मुझे भी क्षमा मत करना तो मुझे भी दो टुकड़े कर देना ऐसी हिम्मत की बात जिसे परिपूर्ण सत्य दिखा हो और जिसने परिपूर्ण सत्य जैसा है वैसा ही कहा हो उससे ही संभव हो सकती तो मैं तुम्हें बुद्ध की बात सुन में कह दू बुद्ध कहते हैं न कोई गुरु है न कोई शिष्य और मैं तुम्हारा गुरु और तुम मेरे शिष्य मेरे पास सिखाने को कुछ भी नहीं है और आओ मैं तुम्हें सिखाऊं गुरु की कोई जरूरत नहीं है और आओ मेरा सहारा ले लो तुम अर्चन में पड़ जाओगे तुम्हारी बुद्धि एकदम अस्तव्यस्त हो जाएगी कि अब क्या करें इस आदमी के साथ क्या करें लेकिन यही पूर्ण सत्य है ये सर्वांगीण सत्य है क्योंकि दोनों बातें इसमें आ गईं, इसमें गुरु शिष्य भी आ गए और गुरुत्वा भी नहीं आई और शिष्य की जड़ता भी नहीं आई गुरु शिष्य का अपूर्व नाता भी आ गया और नाता मोह भी नहीं बना वह अंतरंग संबंध भी निर्मित हो गया लेकिन उस अंतरंग संबंध में कोई गांठ नहीं पड़ी काराग्रह नहीं बना बुद्ध को स्वीकार करते समय तुम्हें मुक्ति मिल रही है बुद्ध को गुरु की तरह स्वीकार करते समय तुम गुरु के जाल में नहीं पड़ रहे हो तुम सब जालों के पार जा रहे हो ऐसे गुरु को ही पुराने शास्त्रों ने सदगुरु कहा है गुरु तो बहुत हैं, सदगुरु कभी कभी कोई होता है ध्यान रखना सदगुरु का अर्थ यही है कि पहले तुम्हें संसार से मुक्त करवा दे और फिर अपने से भी मुक्त करवा दे क्योंकि मुक्ति में फिर अंत में बाधा नहीं आनी चाहिए ऐसा ही समझो कि एक मां अपने बच्चे को चलना सिखाती हाथ पकड़ के चलना क्या सिखाओगे बच्चे को चलने की क्षमता उसमें पड़ी तुम्हारे सिखाने से क्या होगा तुम्हारे सिखाने से होता तो किसी लंगड़े को चलाओ किसी के पैर टूटे हों उसको चलाओ तब पता चल जाएगा कि नहीं अपने बस के बाहर की बात है तुम्हारे सिखाने से चलता हो पत्थरों को चलाओ सिखा के और तुम पा जाओगे कि ये नहीं होने वाला बच्चा चलता है क्योंकि चल सकता है बच्चे में चलने की क्षमता पड़ी लेकिन शायद हिम्मत नहीं जुटा पाता खड़े होने की डरता है स्वाभाविक गिर जाऊं कभी चला नहीं पहले भय होगा ही मां हाथ पकड़ लेती सांस सांस चलने लगती कि देखो मैं चल रही तुम भी मेरे जैसे हो तुम्हारे भी दो पैर मेरे भी दो पैर आओ मेरा हाथ पकड़ो और चलो हाथ के सहारे बच्चा दो चार कदम चल लेता और उसे भरोसा आता तुमने देखा जैसी बच्चा थोड़ा चलने लगता वो हाथ छोड़ाता माँ से वो कहता मेरा हाथ छोड़ो अब मां थोड़ी डरती भी कभी अभी गिर ना जाया अभी छोटा है मगर वो कहता मेरा हाथ छोड़ो अब अब चलने का मजा खुद लेना चाहता है और समझदार मां धीरे धीरे हाथ छोड़ती ना समझ मां जबरदस्ती हाथ को पकड़े रहती तो मां की कला क्या हुई पहले हाथ पकड़े और फिर छोड़े पहले बच्चे को अपने पैरों पर खड़ा कर दे फिर दूर हट जाए छाया भी ना पड़ने दे उस पर कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा उसके आंचल को ही पकड़े जिंदगी भर कमजोर रह जाए कई दफा ऐसा हो जाता माताएं जरूरत से ज्यादा बच्चे को सहारा दे देती फिर वो अपने पैरों चल ही नहीं सकता अभी एक युवक ने मुझे आके कहा कि वो अकेला कमरे में नहीं सो सकता मैंने का मामला क्या उसने कहा कि सदा माँ ने अपने ही कमरे में सुलया अब तो उम्र उसकी कोई सत्ताईस साल है अकेला नहीं सो सकता कमरे में कोई ना कोई चाहिए मां का परिपूरक कोई चाहिए कोई कमरे में ना हो तो अकेला नहीं सोता होगा तो मुझे नींद ही नहीं आती अभी जरा जरूर इससे ज्यादा बात हो गई हाँ छोटा बच्चा है अकेला नहीं सो सकता ये समझ में आता मां सो जा लेकिन जैसे ही बच्चे की क्षमता जगने लगे वैसे उसे हट जाना चाहिए अब ये बच्चा तो रुग्ण हो गया इसको सहारा नहीं मिला जहर हो गई बात और ऐसा ही इस सूक्ष्म जगत में भी घटता है गुरु और शिष्य के बीच गुरु अगर कस के हाथ पकड़ ले जैसा गुरु पकड़ लेते जो कस के हाथ पकड़ ले समझ लेना कि वो मिथ्या गुरु है जो तुम्हारा कस के हाथ पकड़ रहा है वो तुम्हें सहारा कम दे रहा है खुद सहारा ज्यादा ले रहा है इस बात को ख्याल में रख लेना जो कस के हाथ पकड़ रहा है वो भला तुमसे कह रहा हो कि मैं तुम्हें सहारा दे रहा हूं लेकिन वो खुद अकेला होने में डरता है और तुम अगर उसे छोड़ोगे तो बहुत नाराज होगा वो बहुत क्रोध से भर जाएगा वो तुम्हें अभी सांप देगा वो कहेगा कि ये ब, ये तो बगावत हो गई दगा हो गया धोखा हो गया ये गुरु खुद ही कमजोर है ये तुम्हारा हाथ पकड़ के खुद भी हिम्मत जुटा रहा था ये किसी काम का नहीं तुम्हें क्या हिम्मत देगा इसमें खुद भी हिम्मत नहीं सदगुरु की परिभाषा है जो तुम्हारा हाथ पकड़े बहुत पोले पोले पकड़े इतना पोला पकड़े कि कभी हाथ खेसकाना पड़े तो तुम्हें पता भी ना चले तुम्हारे हाथ पर दबाव भी ना पड़े तुम्हारे हाथ को पकड़े जाने की आदत भी ना पड़े आदत के पहले हाथ सरक जाए सदगुरु वही है जो अंततः तुम्हें तुम्ही पर फेंक दे ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ अपनी स्वतंत्रता में अपनी महिमा में ताकि तुम अपने भीतर के शब्द को जान लो मुक्तानंद जैसे गुरु एक काम करते हैं जोर से पकड़ लेते कृष्णमूर्ति जैसे गुरु दूसरा काम करते वो पकड़ते ही नहीं वो छिटक के दूर खड़े रहते अभी चाहे बच्चा छोटा हो चाहे अभी घुटने सरखता हो वो कहते हैं कि नहीं हाथ पकड़ने में खतरा है हाथ में नहीं पकड़ूंगा तुम खुद ही खड़े हो जाओ तुम खुद ही चलो वो दूर खड़े रहते वो दूर से ही कहते कि चलो खुद ही खड़े हो जाओ अपने पैर पर खड़े हो जाओ ये बात भी जस्ती नहीं क्योंकि छोटा बच्चा भी अपने पैर पर खड़ा नहीं हो सकता है बहुत संभावना है कि जिंदगी भर घिसकता रहे घुटने के बल ही चलता रहे तो कृष्णमूर्ति के शिष्यों में एक भी उपलब्ध हुआ हो ऐसा मालूम नहीं पड़ता वो सब घुटने के बल ही सड़क रहे ये एक भ्रांति दूसरी भ्रांति है मुक्तानंद जैसे लोग जोर से पकड़ लेते फिर छोड़ते ही नहीं वो कहते कहां जा रहे अब न छोड़ूंगा अब एक दफे पकड़ लिया तो पकड़ लिया तो तुम जवान भी हो जाते और उनका हाथ तुम्हारे ऊपर जंजीर बन जाता और वो तुम्हारे भीतर एक अपराध भाव पैदा करते कि अगर तुमने मुझे छोड़ा तो ये महापाप होगा ये धोखा होगा ये दगा होगा एक सिंधी महिला ने मुझे आके कहा किसी सिंधी गुरु के पास जाती होगी कि जब से आपके पास आने लगी हूं गुरु बहुत नाराज है दादा गुरु का नाम होगा कहने लगी दादा कहते हैं कि तूने वैसा ही धोखा किया जैसे कोई स्त्री अपने पति के साथ करे ये तो हद हो गई शिष्य किसी और के पास चला जाए तो यह वैसा ही व्यभिचार हो गया जैसे कोई पत्नी किसी और पति को खोज ले जैसे पत्नी को पति व्रता होना चाहिए ऐसे शिष्य को गुरु व्रता होना चाहिए वो नाराज दादा बड़े नाराज में तू निकल आई उनके चक्कर से अच्छा हुआ ये दादा खतरनाक है ये तेरी गर्दन दबा देते, ये तुझे मार ही डालते बुद्ध के वचन इस अर्थों में अपूर्व है बुद्ध उतने दूर तक सहारा देते हैं जितने दूर तक लगता है कि तुम बिना सहारे न चल सकोगे जैसे ही समझ में आया कि तुम अब बिना सहारे चलने लगोगे वह हाथ अलग कर लेते इसलिए बुद्ध ने दीक्षा भी दी और यह भी कहते रहे कि दीक्षा की कोई जरूरत नहीं शिष्य भी बनाए और यह भी निरंतर कहते रहे कि किसी को सि्य होने की कोई जरूरत नहीं यह बड़ी महिमापूर्ण स्थिति इस है इसे समझो इसे समझो तो ही तुम मेरे पास होने का अर्थ भी समझ पाओगे यही मेरी प्रक्रिया है मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे लिए निमित से ज्यादा ना हूं इशारे से ज्यादा नहीं इशारे से ज्यादा हुआ कि खतरा हो गया मील का पत्थर जैसे इशारा करता तीर बना होता है कि आगे जाओ दिल्ली पचास मील दूर है मील के पत्थर को छाती से लगा के नहीं बैठ जाना है मैं भी चाहता हूं मेरा इशारा समझो और आगे बढ़ो और पीछे लौट लौट के भी मत देखना यह मत कहना कि जिस मील के पत्थर ने आगे की तरफ इशारा किया अब उससे हम निष्ठा कैसे अलग करें अब तो हम इसी को छाती लगा के बैठेंगे या अगर हमें जाना ही है तो हम इस पत्थर को उखाड़ के अपने कंधे पर के चलेंगे दोनों हालत में तुम पंगु हो जाओगे उस पत्थर को कंधे पर ढोगे यात्रा मुश्किल हो जाएगी और फिर औरों की भी तो सोचो जो रास्ते पर पीछे आते होंगे तुम पत्थर ही उखाड़ के ले चले और अगर तुम पत्थर के पास ही बैठ गए तो तुम्हारी यात्रा कब पूरी होगी गुरु को तो ऐसा ही समझो जैसे चांद को बताई गई अंगुली चांद को देखो अंगुली को भूल जाओ अंगुली भूल ही जानी चाहिए इसका यह अर्थ नहीं है कि तुमने धोखा दे दिया या दगा कर दिया सच तो यह है कि जो अंगुली तुम्हें बिल्कुल भूल जाएगी और चांद ही दिखाई पड़ता रहेगा उस अंगुली के प्रति तुम्हारे जीवन में सदा अनुग्रह का भाव रहेगा क्योंकि उसी ने चांद को दिखाया और न केवल चांद को दिखाया अपने को हटा भी लिया चुपचाप हटा लिया कहीं ऐसा ना हो कि अंगुली के कारण बाधा बन जाए आंख बड़ी छोटी है एक अंगुली भी चांद को देखने में रुकावट बन सकती है अब मैं अगर अपनी उंगली तुम्हारी आंख में ही रख दूं तो तुम्हें क्या चांद दिखाई पड़ेगा दिन में तारे नजर आने लगेंगे हिमालय जैसा बड़ा पहाड़ भी सामने खड़ा हो और अंगुली कोई आंख में रख दे तो फिर नहीं दिखाई पड़ेगा जरासी ककरी आंख में पड़ जाती तो हिमालय छिप जाते आंख शुद्ध होनी चाहिए इतनी शुद्ध होना चाहिए उसमें गुरु की छाया भी ना पड़े ऐसी अद्भुत प्रक्रिया बुद्ध ने दी बुद्ध को समझते समय तुम तो मुझे भी समझ ले सकते हो मैं भी कहता हूं गुरु की कोई जरूरत नहीं और फिर भी कहता हूं कि गुरु की जरूरत है मैं भी कहता हूं शिष्य बनने का कोई कारण नहीं और फिर भी कहता हूं शिष्य बने बिना नहीं होगा और मैं भी कहता हूं सिखाने को क्या है भूलने को है फिर भी तुम्हें सिखाता हूं दूसरा प्रश्न पूछा है स्वामी अच्युत बोधि सत्व ने तेरे पास बैठ के दो घड़ी तुझे हाल दिल है सुना लिया मुझे अपना मान न मान तू तुझे मैंने अपना बना लिया कई तेज गाम भटक गए कई बरकरो हुए लापता तेरे आस्था पे जो रुक गए उन्हें आके मंजिल ने पा लिया ये नजर का अपनी कसूर है कि हिजावे जलवा की है खता कोई एक किरण को तरस गया कोई चांदनी में नहा लिया मेरे साथ होती न बेखुदी तो भटक गया होता मैं कहीं मेरी लग जिसो कदम कदम मुझे गुम रही से बचा लिया एक बहुत प्राचीन वचन है मिश्र के शास्त्रों में कि इसके पहले की गुरु को शिष्य चुने गुरु शिष्य को चुन लेता है मैं तुम्हें इसकी याद दिलाना चाहता तुमने कहा मुझे अपना मान न मान तू तुझे मैंने अपना बना लिया इसके पहले कि तुमने मुझे अपना बनाया मैंने तुम्हें अपना बना लिया अन्यथा तुम मुझे अपना ना बना पाते शिष्य तो अंधेरे में भटक रहा है शिष्य को तो अपने आपे का भी पता नहीं दूसरे को तो अपना कैसे बनाएगा शिष्य को तो रोशनी का भी पता नहीं अगर रोशनी सामने भी आ जाएगी तो पहचान भी ना पाएगा हम पहचानते भी उसी को हैं जिसे हमने पहले जाना हो रास्ते से कार गुजरी तुमने पहचान लिया कि कार है लेकिन एक आदिवासी को ले आओ जंगल से जिसने कार नहीं देखी रास्ते से कार निकलेगी वो भी देखेगा आंख में उसकी दिखाई पड़ेगा आंख तो तुमसे अच्छी उसके पास होगी साफ सुथरी होगी जंगल से आया होगा धूल धमास भी नहीं होगी शहर का धुआं भी नहीं होगा स्कूल की पढ़ाई लिखाई में चश्मा भी नहीं चढ़ा होगा आंख तो उसकी तुम तुमसे बहुत बेहतर होगी मीलों तक देखने वाली होगी कार उसे बिल्कुल साफ दिखाई पड़ेगी लेकिन पहचान में कुछ भी ना आएगा वो ये ना कह सकेगा का। ये कार है वो चौंक के खड़ा हो जाएगा उसको कुछ समझ में नहीं आया कि ये है क्या अगर पूछेगा भी तो कुछ अजीब सा प्रश्न पूछेगा पूछेगा यह कौन जानवर ये क्या जा रहा है और इसका मुंह भी दिखाई नहीं पड़ता पूछ भी दिखाई नहीं पड़ती सींग भी नहीं मामला क्या है तरह का जानवर किस तरह का, का पशु चौंक के गबड़ा जाएगा और कार के निकल जाने के बाद अगर तुम उससे कहोगे कार का वर्णन करके बताओ तो ना बता सकेगा हालांकि देखा उसने लेकिन प्रतिभिज्ञा नहीं हो पाई पहचान नहीं हो पाई वर्णन कैसे होगा शिष्य तो अंधेरे में जिया है रोशनी आ भी जाए सामने तो भी पहचान न सकेगा रोशनी आंख के सामने खड़ी हो तो आंखें तिलमिला जाएंगी आंखें शायद बंद हो जाएं। अंधेरे का आदि है रोशनी को देख के आंख बंद करके फिर अपने अंधेरे में खो जाए नहीं तुमने मुझे अपना माना वो इसलिए संभव हो पाया कि मैंने तुम्हें तुम्हारी समझ के पहले भी अपना मान लिया है तुम अगर मेरे करीब आ सके तो सिर्फ इसलिए आ सके हो कि मैंने तुम्हें पुकारा है अन्यथा तुम करीब ना आ सकोगे यहां ऐसे लोग भी आ जाते हैं जि जिन्हें मैंने पुकारा नहीं वो आते हैं और चले जाते उनके लिए ये सरा है जिज्ञासा कुतूहल आता है कि देखें क्या है वो मेरी पूरी बात भी नहीं सुन पाते रोज में देखता हूं दो चार ऐसे लोग आ जाते बीच बांस से उठ जाते उनकी पकड़ में कुछ नहीं आता उनकी समझ में कुछ नहीं आता उन पे कितनी ही दया करो कुछ भी परिणाम नहीं हो सकता उनके कान बहरे हैं और आंखें बिल्कुल अन वे ऐसे ही आ गए संयोग बसात रास्ते से निकलते होंगे देखा और लोग जा रहे हैं साथ हो लिये या कोई मित्र आता होगा उसने कहा कभी तुम भी चलो उन्होंने कहा ठीक है आज छुट्टी भी दफ्तर की चलते चले चलते कहीं किताब हाथ लग गई होगी कुछ पढ़ा होगा सोचा होगा चलें एक बार चल कर देखें कि मामला क्या है ऐसे लोग टिक नहीं पाते ऐसे लोग आते ही चले जाते टिकते तो वही हैं जो पुकारे गए टिकते तो वही हैं जो चुने गए तुम्हें तो पता देर में चलता है कि तुमने मुझे चुन लिया मुझे पता पहले चलता है कि तुम चुन लिए गए हो इसलिए ये तो कोहि मत कि मुझे अपना मान न मानतू तुझे मैंने अपना बना लिया कई तेजगाम भटक गए कई बरकरो हुए लापता यह सच क्योंकि जिंदगी सिर्फ तेज चलने से ही हल नहीं हो जाती कई बार धीमे चलने से पहुंचना होता है तेज चलने से कोई पहुंच जाता है ऐसा नहीं एक बहुत पुरानी बौद्ध कथा है दो भिक्षुओं ने नदी पार की एक वृद्ध भिक्षु और स्वभावतः त्रद्ध है इसलिए बड़े शास्त्रों का बोझ शास्त्र लिए हुए और एक युवा भिक्षु दोनों नदी के तट पर उतरे और उन्होंने जो मल्ला है उन्हें नदी के पार ले आया था उससे पूछा कि सांझ होने के करीब है और सूरज ढलने को होने लगा और हम पहुंचना चाहते हैं बस्ती रात हो जाने के पहले पुराने दिनों की कहानी रात होते ही सूरज ढलते ही द्वार दरवाजा बंद हो जाएगा नगर का फिर रात भर हमें जंगल में ही रहना पड़ेगा और खतरनाक है जंगली जानवर है तो कोई सूक्ष्म रास्ता तुझे पता हो करीब का रास्ता तुझे पता हो और कितने जल्दी हम पहुंच जाएं ऐसा मार्ग बता दे उस माझी ने बड़ी अजीब बात कही अद्भुत आदमी रहा होगा कथाएं कहती हैं पहुंचा हुआ अरहत उसने कहा ऐसा है अगर तेज गए तो भटक जाओगे अगर धीरे गए तो पहुंच जाओगे ये बात सुन के तो दोनों सन्यासियों ने कहा ये कोई पागल मालूम होता है ये तो बिल्कुल गणित के बाहर की बात हो गई गणित से उल्टी हो गई तेज जाओगे भटक जाओगे धीमे गए पहुंच जाओगे ऐसी आदमी की बात कौन सुने उन्होंने कहा समय खराब मत करो इसके साथ ये आदमी होश में नहीं वो तो भागे क्योंकि सूरज ढल रहा है और गांव की दीवार दूर दिखाई पड़ती है ढलते सूरज में बीच में ऊंची नीची पहाड़ियां हैं पहुंच पाएंगे कि नहीं घबराहट इससे बात करने में समय खोना है और इस आदमी की बात में कुछ सार होने वाला नहीं दोनों भागे जब वो भाग रहे थे तब उस मल्ला ने जोर से हंस के कहा याद रखना मेरी बात धीरे गए तो पहुंच जाओगे तेजी से गए तो भटक जाओगे तब तो उन्होंने और भी तेजी से भागे कि बात सुनना भी खतरे से खाली नहीं और वही हुआ जो मल्ला ने कहा था बूढ़ा आदमी जल्दी में भागते में सिर पर ग्रंथों का बोझ गिर पड़ा ऊबड़ खाबड़ रास्ता था बूढ़ा आदमी ठीक से दिखता भी नहीं था गिर पड़ा दोनों पैर लहूलुहान हो गए और सारे शास्त्र गिर गए और उनके पन्ने हवा ने उड़ा दी और युवक उनके पन्ने बीन रहा मांझी ने अपनी नाव बांधी बांध के जब वो उनके पास आया खड़े हो कैंसने लगा उसने कहा तुमने मुझे समझा होगा कि पागल मैंने तुमसे कहा था धीरे जाओ कि पहुंच जाओगे रास्ता ऊबड़ खाबड़ है अनजान है तुम इस पर कभी चले नहीं मैं इस पर रोज आता जाता हूं तुम बूढ़े आदमी शास्त्रों का इतना बोझ लिए मैं जानता था कि गिर पड़ोगे इसलिए कहा था धीरे चलो और तुम देखते नहीं कि मुझे भी नाव बांधनी है फिर मुझे भी तो गांव पहुंचना है मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं अगर मैं पहुंच जाऊंगा तो तुम भी पहुंच जाओगे इस छोटी सी कहानी में बड़ा राज। राजुद्र चीजों की तरफ तो शायद दौड़ो तो चल जाए लेकिन विराट की तरफ दौड़ना मत दौड़ में अधेरी है धन पाना हो तो दौड़ना ही पड़ेगा क्योंकि धन तो एक तरह का पागलपन है उसमें तो तुम जितने पागल हो जाओ उतनी आसानी से मिल जाएगा पद पाना हो तो दौड़ना ही पड़ेगा पद तो एक तरह का पागलपन है उसमें समझदार तो रस ही नहीं लेता उसमें तो ना समझी उस सुख होते उसमें तो जिनकी बुद्धि मारी गई वे ही रस लेते लेकिन परमात्मा को पाना हो तो दौड़ना मत क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए तो एक शांत दशा चाहिए दौड़ने में तो ज्वार आ जाता है शांति खो जाती मन अशांत हो जाता तुम देखते पश्चिम में कितनी अशांति होना नहीं चाहिए क्योंकि उनके पास सब है धन है सुविधा है यंत्र है विज्ञान का बड़ा विराट जाल है सब है पर बड़ी असानी और बड़ी हैरानी है कि मामला क्या है धन भी बढ़ गया जीवन का स्तर भी बढ़ गया लोग राजाओं की तरह रह रहे हैं साधारण लोग राजाओं की तरह रह रहे हैं अच्छे मकान हैं, अच्छी चिकित्सा का उपाय है लोग लंबे जी रहे हैं 80 90-100 साल की उम्र सामान्य होती जा रही है 100 के ऊपर लोग हैं रूस में कोई हजारों लोग हैं जो 100 के ऊपर पहुंच गए हैं सब सुविधा है पर बड़ी अशांति है अशांति का कारण क्या है मौलिक कारण है पश्चिम की गति में आस्था स्पीड हर बात में तेजी जब तुम बहुत तेजी में होते हो तो तुम सदा भागे हुए होते हो भागने में जीवन उद्दिग्न हो जाता है भागने में जीवन विक्षिप्त हो जाता है आहिस्ता चलो ऐसे चलो जैसे सुबह घूमने निकले हो बगीचा घूमने गए हो कहीं जाना नहीं तो ही तुम वृक्षों को देख पाओगे फूलों को देख पाओगे पक्षियों की चहचाहट सुन पाओगे सुबह का सार सौंदर्य तुम्हें अनुभव में आएगा लेकिन पश्चिम में लोग घूमने भी जाते हैं तो भी कार में जाते कार भी जाती तो तेज रफ्तार से जाती बगीचे तो नहीं पहुंच पाते कहीं दुर्घटना हो जाती तुम्हें तो पता है छुट्टी के दिन जितने लोग दुर्घटनाओं में मरते हैं पश्चिम में उतने और किसी दिन नहीं मरते क्योंकि छुट्टी के दिन सभी घूमने निकल पड़ते सब भागे जा रहे हैं कोई पूछता भी नहीं कहां किस लिए जब सारा गांव भाग रहा है तो तुमने भी अपनी कार निकाली हो तुम भी सम्मिलित हो गए पीछे रह जाना ठीक नहीं पीछे रहने में दुख होता है जहां और जा रहे हैं वहां हम भी जा रहे हैं मैंने एक कहानी सुनी एक युवक अपनी प्रेसी को लेकर कार चला रहा है उसने कहा कि दूसरे गांव हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे लेकिन वो समय तो कभी का निकल गया और सौ मील की रफ्तार से जा रहे हैं उस युवती ने पूछा कि वो गांव तो आता नहीं देखता उसने कहा तुम फिक्र क्या करती चाल देखो कितनी तेज चाल से जा रहे हैं अरे गांव में क्या पहुंचे नहीं पहुंचे इससे क्या फर्क पड़ता है मगर चाल देखो चाल में अपना मजा है पश्चिम की हालत ऐसी हो गई लक्ष्य ही भूल गया चाल में ही मजा है तेज जा रहे हैं कहां जा रहे हैं ये मत पूछो कहां पहुंचेंगे ये मत पूछो और पश्चिम की ये छाया पूरब पर पड़ती जाती पूरब में भी तेजी आती जाती है मैं तुम्हें कह दूं कुछ चीजें हैं जो धीमे धीमे बढ़ती मौसमी फूल होते हैं वो जल्दी बढ़ते मगर जल्दी मर भी जाते दो चार सप्ताह में आ भी जाते हैं दो चार सप्ताह में गई भी उनका निशान भी नहीं रह जाता आकाश को छूने वाले दरख्त ऐसे दो चार सप्ताह में नहीं बढ़ते आकाश को छूने वाले दरख्तों को समय लगता है सैकड़ों वर्ष लगते जो दरख्त सैकड़ों वर्षों आकाश से करेंगे चांद तारों से गुफ्तगु करेंगे वो ऐसे नहीं बढ़ जाते कि तुमने सुबह लगाया और रात देखा कि आकाश में पहुंच गए समय लगता है और जो वृक्ष जितने धीमे बढ़ता उतनी ज्यादा देर टिकता है तो मैं तुमसे एक और बात कह दूं शायद उस अरहत ने जो माझी था यही सोच के ना कहा होगा कि ये मुझे बिल्कुल पागल समझेंगे लेकिन तुम मुझे बिल्कुल पागल समझो तो भी चलेगा मैं तुमसे ये भी कह दू अगर मैं उस नाव का माची होता तो उनसे मैं कहता कि अगर तेज गए तो भटक तो तो जाओगे अगर बिल्कुल ना जाओ यहीं बैठ जाओ तो पहुंच ही गए जाना ही पर तो पहुंच ही मैं ये भी कह देना चाहता पहुंचना कहां जहां पहुंचना है वो तेरे भीतर बेहतर पहुंच गए तक हुए पता तेरे आस्था पर जुड़ गए उन्हें आके परमात्मा तुम्हें पालेगा आकर अगर तुम रुक जाओ जिन्हने तुम राजी हो रहा अंत हो जाओ तुम्हें तो था। उसकी खोजती आकाश से से उसके जाते। तुम बैठो तो जैसा बुद्ध की बंदर वृक्षों पर कूदते, परमात्मा हाथ बढ़ाता तुम्हारे दूसरे पर उसका हाथ तुम्हें खोजते ही रहता मिलन कभी हो नहीं पाता तूफान में दूसरी चीज इसी चीज में रामते नहीं रमते अपने राम से चुप जाते जहां रम जाओ वहीं राम मिल जाए यानी जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ कंपन भी ना हो सारी गति विलीन हो जाए उस कृष्ण स्थिति धी कहा कि अचेतन बिल्कुल चलते हुए नहीं जो बोल भी बोल है बोलते में परमात्मा तो स्वयं लेता है उन्हें का अपनी तो तो तो कसूर है कि हिज कि हिज यह खता कोई एक किरण को तरस गया बस की तो पूरी बरस देखो बरसाई जिनके प्रति बस का कसूर है देखने देखने के भेद हैं तुम निर्भर है इस जिंदगी में पर परसरा है लेकिन अगर तुम्हारे देखने का गलत हो तो तुम दुख देखते रहो ऐसे लोग नर्क में भी ऐसे लोग है और जो नर्क में जो नर्क में भी एक पुरानी तिब्बती कहती है सोचते हो कि सुखी व्यक्ति को स्वर्ग भेज व्यक्ति को भेजना नहीं पड़ता सुखी व्यक्ति स्वर्ग में होता है तुम दुख की कला निष्णात हो गए हो और ऐसा लोग निष्णात हो गए कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता कितने ही फूल खिले कितने आकाश में हों उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता एक कारा पूर्णिमा की रात और चांद और दोनों आके सींचों को पकड़ के बाहर देखने लगे एक कैदी बोला बनाया है की कितनी तरफ यहां शिक्षा को पकड़ के भी खड़े नहीं हुए देखते सामने एक डबरा की और मच्छर आदमी डबरे में लगा और डब्बे में डबरे में क्या दिखाई पड़ा कोई पुराने पड़ा है और वो बड़ा नाराज हो गए और दूसरा आदमी चांद को देख रहा है और दूसरा भूल ही गया कुछ देर के लिए इस न रहे आका गया मेरे फैल गए कैसा अपूर्व चांद निकल दोनों एक काराग्रह में दोनों एक ही सिंचे को पकड़ के खड़े एक ने एक नंद्द। वह बैसा हो गया जिसने चांद देखा पंखोल को गया। जिसने डबरा देखा उसे सड़े गड़े जूते कनस्तर आदि से सस्ता सब दृष्टि की चांदनी तो पूरे वक्त बरस रही कोई एक किरण को तरस गया कोई चांदनी में नहा लिया बात ये मत सोचना भूल के कि तुम पहचान चांदनी बरस रही तुम आंख बंद बरस रही तुमने घूंगट डाल रखा है चांदनी बरस रही तुम्हें एक किरण भी मिल जाए चुक के कारण मिल गई तुम चूक हो गई इसलिए मिल गई तुम्हारी एक किरण भी मिल लेकिन चांदनी खूब इस बरसित्व परमात्मा की वर्षा से भरा है यहां हर बूंद में वही हर सूंद में वही जरा बदलने की बात है तीसरा प्रश्न भगवान बुद्ध ने ज्ञानोपलब्धि वर्षों तो तक जो घोर तप किया था क्या वह सबका सब व्यर्थ गया और उसका कुछ अंश काम भी समझाने की कृपा कर दोनों बातें हैं सब व्यर्थ गया और सबका सब काम भी आया थोड़ा डाक समझना तो ही समझ पाओ थोड़ा अपने चैतन्य को झकझोर के समझना तो ही समझ पा उत्तर ने के सब काम आ गया उत्तर ऐसा है कि कुछ भी काम नहीं सब काम आ।, आ मैं कहना चाहता हूं पहली बात वो छह वर्ष की उससे कुछ भी नहीं मिला क्योंकि मिलने का कोई संबंध मेहनत से बाहर है ही वर्ष दौड़ो साठ वर्ष दौड़ो मिलेगा तो बैठ जाने दो रुक कर दौड़ना जब जाएगा तब तो मिलेगा तुम छह वर्ष दौड़े कोई व्यक्ति बारह वर्ष दौड़ा आठ वर्ष दौड़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता छह वर्ष दौड़ने वाला जब रुका तब उससे मेला दौड़ने वाला जब रुका तब उससे मेला साठ वर्ष दौड़ने वाला जब रुका तब उसे मिला, तो दौड़ तो सब व्यर्थ गई इसमें से कुछ भी नहीं दिल दूर नहीं है कि चलने से मिल जाए तो मंजिल अपने भीतर लिए हो इसलिए चलने के काम रहोगे रुक जाओ तो पालोगे इसलिए की सब व्यर्थ गया और फिर यह कहना था नहीं तो दौड़ने की जो थक जाता है दौड़ दौड़ के पाता है कि कुछ भी नहीं पाता वही रुकता है रुकना कुछ आसान बात नहीं है तुम कहो चलो हम रुकते, तुम कहो कि ठीक वर्ष के बाद रुके हम अभी रुके जाते तुम्हें नहीं मिल जाए तो के रुकने रुके की दौड़ दौड़ के नहीं मिलता तुम बिना जाने हरी से रुक गए कि चलो बिना दौड़े मिला हम भी बैठ जाते इनके बगल में हम भी बोधि वृक्ष बोधि वृक्ष बल के वृक्ष कहीं भी बैठ जा बोधि वृक्ष के नीचे हम भी बैठ जाएं, हमको भी मिल जाएगा सुबह आंख खोल कर देखोगे आंख तारा डूब रहा अब अपना तारा भीतर थोड़ी बहुत रास्ते का वक्त अब डायमंड आवाज तो गया दिन ऐसे ही नहीं मिला बहुत जोर से लगी और रात भर सो भी ना नहीं पाया समाधि वगैरह मच मच्छर तुम ख्याल रखना हैं, रात भर सो भी ना पाए कहा की झंझट कम से कमदानी तो ले आते से तो थे। और रात भर डर भी लगेगा कि कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए कोई चोर ना आ जाए और रात भर तुम कई बार आंख खोल तक बुद्धत्व नहीं मिला मिलता है देखे सत भी होगा कई बार कह रहे पागल हुए ऐसे कहीं मिलता है ऐसे बैठे ठाले मिलते सभी को मिल गया हो बैठे ठाले मिलता है अरे उठो कुछ घर चलो अपने काम में लगो ऐसे समय मत गमाओ मन में विचार आए किसी फिल्म को ही देख लेते कि किसी संगीत की मंडली में ही चले गए हो कुछ नहीं होता तो टीवी ही होते ये रात ऐसे ही हीओगे बहुत तो दूसरी बात तुमसे कह दूं कि वो छह वर्ष के दौड़ने का परिणाम आया छह वर्ष दौड़ने से सत्य नहीं मिला लेकिन छह वर्ष की दौड़ बैठने की क्षमता मिली इसलिए दोनों बातें में छह बुद्ध न दौड़े होते तो रुकने की कला ना आती दौड़ने वाला ही रुकना जानता दौड़ने की असफलता ही रुकने की और फिर छह भी सोचना है कि छह वर्ष का भी कोई संबंध है कि चलो छह वर्ष हम भी दौड़े निर्भर करेगा कि तुम कितनी प्रगाढ़ता से दौड़े कितनी से दौड़े त्वरा चाहिए तो छह वर्ष में हो गया नहीं तो वर्ष में भी नहीं होगा दौड़े ऐसे लंगड़ाते लंगड़ाते घड़ी देते दे। चलो और थोड़ा चलने किसी तरह घसीटते रहे तो इस घसीटने से छह वर्ष में काम पूरा नहीं होगा छह जन भी लग जाएंगे निर्भर है कि कितने से दौड़े सब दांव पर लगा दिया बुद्ध ने वहीं उनका राज धन लगा दिया पद लगा दिया लगा दी सब लगा दिया दांव पर देह मन सब समर्पित कर दिया उसी खोज के लिए कंजूती नहीं की दो सुनी नहीं थी बोले तो भाप बने छह वर्ष पूरी तरह दौड़ के सब तरफ से दौड़ के सब करके ये दिखाई पड़ा कि मिलता तो है ही नहीं उपाय मैंने सब कर लिए जो जो उपाय थे सब कर लिए तो है ही नहीं इस अपूर्व में बैठ गए हताशा में बैठ अब करने को कुछ नहीं लेकिन अगर तुमने कुन कोना तो करने को बहुत बचेगा तुम सोचोगे कि ठीक है कुछ तो किया मगर टीएम नहीं कर पाए भाव नहीं कर पाए शायद मिल जाता कि उपवास तो है जो नहीं उसमें ना हो राज कहीं वहां से द्वार ना खुलता हो तो तुम्हारी हताशा पूरी नहीं होगी पूर्ण होनी चाहिए उस हताशा में ही तुम बैठते नहीं तुम गिर जाते हो और दौड़ अपनी सा... लिए फिर कोई सामर्थ्य न गिरना, अहंकार का विसर्जन होना हो गया जब दौड़ ही ना रही तो अहंकार कहां रहे जब करने से तो करता मर गया उस करता भाव में ही क्रांति घटी सूर्योदय हुआ ज्ञान उपलब्धि से पहले बुद्ध ने छह वर्षों तक जो घोर तप किया था क्या वह सबका सब, सब व्यर्थ गया उसका कुछ अंश भी काम में आया आया पूरा पूरा पूरा व्यर्थ गया और पूरा काम में चौथा प्रश्न मैं निराशा में डूबा हुआ हूं मुझे आशा दें मुझे सहारा दें तुम गलत जगह आ आशा चाहिए तो कहीं और जाओ आशा यानी निराशा यानी संसार देख लिया यहां कुछ भी नहीं सपने निराशाकार पर सब सपने टूट गए भंग हो गए फिर वासना फिर कामना आशा का अर्थ है भविष्य पुनर्जीवित हो उठा नहीं तुम तो गलत जगह आ गए यहां तो पंख यहां परिपूर्ण हो तो ही कुछ हो सकता है निराशा में डूब डूब भी जाओ आने मत करो वही कोशिश तुम्हारी दुश्मन है डूब भी जाओ बहुत दिन तो बचाया बचा के पाया क्या अब डूब ही जाओ आशा बहुत दिन तो रखी कितनी संभाल ली हाथ क्या लगा अब और इसको श्वास मत दिया अब राम राम सत्य बांध के इसकी अर्थी और मरघट ले जाओ कहो आशा मर गई इसको जाने दो ठहर जाओ और तुम चकित हो जान के अगर आशा पूरी मर तो उसी के साथ भी मर जाती तुम्हें तो जरा कठिन होगा तुम सोचते हो आशा मर गई जीवन तो तुम जीवन के तर्क का कुछ पता नहीं तो है तो तुम आदमी गये हो आदमी बड़ी गहराई नहीं बड़ा है बड़ा छिछला है आदमी का तर्क कहता आशा गई तो निराशा लेकिन का गणित कुछ जीवन का गणित कहता है जब तब तक निराशा निराशा का मतलब क्या होता है पूरी ना हुई तो निराशा जब तुमने आशा ही छोड़ दी तो अब तुम निराश हो निराश तुम आशा ही गई तो उसी के साथ उसकी छाया भी गई छाया है निराशा आप। तुम्हारे घर में कोई मेहमान आया जब चला गया फिर तुम कहते हो छाया रह नहीं सकती तो मैं निराशा में डूब रहा हूं लेकिन अभी भी तुम आशा को पकड़े हो डूब कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा तुमने कुछ तुम सोचते हो चलो संसार में कुछ धर्म के जगत में कुछ हो जाए चलो धन नहीं मिला ध्यान में लेगा यह लोग नहीं तो परलोक पुण्य तथा तो नहीं मिला पुण्य तो मिल जाए तो आशा खोज लिए बस ने तिनके बना लिए तिनको सौ उलक्ष कागज की नावें चला दो अब फिर पहुंची फिर कागज की नावें डूबे आस्था होगी जिसने आशा छोड़ दी उसकी निराशा इस सत्य को देखो इस सत्य को खूब ध्यान करो इसकी आशा गई उसकी निराशा जिसने उसके दुख गए सफलता छोड़ी असफलता गई जिसने मान छोड़ा उसका अपमान गया जिसने जीवन छोड़ा उसकी मृत्यु गई थी जीवन को पकड़ो तो मौत आती जितने जोर से पकड़ो जोर से आती सफलता के लिए दौड़ो असफल और तुम इसे देखते ही नहीं तो तुम चले जाते और असफलता चली जाती और तुम सोचते हो एक ना एक दिन तो सफलता मिलेगी एक ना एक दिन की आसान में असफलता बार लगता चला सफलता कभी किसी को मिली है न मिल सकती असफल तो हारते तुम सफल तो वो और तरह हारते तुमने देखा जिसको धन मिल जाता है उसकी हार देखी जिसको धन नहीं मिलता उसको कुछ भी नहीं आदमी कमा लूंगा भिकमंगे से भिकमंगा भी आशा रखता है सब रोज अब जो बहुत पढ़े अकाउंट में भी जमा करवाते एक बिगमंगे को जानता था मरा तो सत्रह रुपए बैंक में छोड़ के मरा आसान से भरे लेकिन जिसको सब मिल जाता उतना मिल जाता है। तुमने असफलता देखी एक दम निर्भर और भी गरीब हो गया क्योंकि यह धन की तुलना में अब भीतर की निर्धनता और खलता। ये दितर की दितर की दितर के खल छोड़कर चले गए तुमने कभी भिकमंगी के बेटे तुमने कोई नहीं है कि भिकमंगे के बेटे ने सब ही हो गए तुमने ऐसी कोई ऐसा होता ही नहीं क्योंकि भिकमंगे के बेटा छोड़ी क्या सकता है छोड़ी कैसे सकता है अभी तो सफलता मिली ही नहीं सफलता ही नहीं बुद्ध ने छोड़ा राजा के बेटे महावीर ने छोड़ा राजा के चौबीस तीर्थ कर राजाओं के बेटे मामला है क्यों राजाओं के बेटों ने छोड़ा जरूर इनको निर्धनता असफलता दिखी विराजमान इनको सुख के पहाड़ की ऊंघ बस को तुम कहते हो मैं बचा रहा हूं तुम डूबना नहीं तुम तो मैं कुछ कागज नामे तुम्हारे लिए तैरात ऐसा पाप मैं ना करूंगा तुम गलत जगह आ गए तुम जाओ किन्हीं पुराने डब के साधु संन्यासियों के पास जो तुम्हें बाद कहें गबड़ाओ मत ये लोता बीच पक्का है मिलना एक दफा और दांव लगा दू मिल भी रही ना मिले क्योंकि व्यर्थ के जाल में तुम उलझ जाओ तुम और कष्ट कर... निराशा आ रही है अंगीकार कर लो खुला छोड़ दो दरवाजे बंद मत करो करो बंधनवार बांधो कहो क्या विराज कुछ पाया नहीं आप निराशा से भी दोस्ती करके कर देखो कौन जाने जो आशा से नहीं हुआ वो से हो जाए होता है जो आशा से नहीं होता वो निराशा से होता आशा हार जाती वहां और क्या है जीत निराशा की अगर तुम स्वीकार कर लो उसका और आशा नहीं करोगे तो उसी क्षण निराशा मर गई निराशा के प्राण आसान कहानियाँ पढ़ी ना बच्चों की कहानियाँ कि राजा अपने प्राण तोते में रख उतना ही मारो नहीं मरता है। जब तक तोते को कौन सोच कि तोते में राजा के प्राण है और पता नहीं कहा तोते में रखना में रखे किस में रखे कहां रखे कुछ पता नहीं तुम तोते को न मारो तब तक राजा न मरेगा, ही निराशा जीती की आशा के अपने में रखी गर्दन घुट जाएगी तुम अचानक पाओगे निराशा की लाश पड़ी तुम स्वागत करो तुम्हारे स्वागत से स्वागत निराशा आ स्वाग... रही आने दोब चर... जाओ निराशा में उसी डूब गए अचानक दी गई निराशा दी गई तुम मुक्त हुए तुम पूछते हो मुझे आशा मुझे सहारा दें सहारों नहीं तो तुम्हें मारा सहारों की वजह से ही तो तुम हो गए चल रहे तो काम है यही कि तुम्हारी वैसाखियां तुम क्योंकि जिंदगी होगी वैसाखियों पर चलते कोई नहीं पुरान की कोई और बैसाखी ले रखी सबने अपने अपनी अपनी बैसाखियां ले रखी सब अपने अपनी रखी। सब अपने अपनी वैसाखियों भूल ही गए कि अपने पैर भी बैसाखियां बच्चा पैदा हुआ, हुआ हिंदू बना दिया गया मुसलमान बना दिया गया इस कि जल्दी से बैसाखी पकड़ाते हैं चलने नहीं देते अपने पैर पर हम उसे नहीं खोजने देते हम उधार झूठा धर तो दूसरा देता है झूठा होता है स्वयं के भीतर जो पकता है वही सच होता है इसलिए तो तुम झूठे मुसलमान झूठे सिख झूठे ईसाई झूठे जैन देखोगे ये सब इनका कोई कसू इनका बैसाखियों को स्वीकार कर लिया इन बैसाखियां पकड़ा दी गई जैसी बच्चा पैदा हो जल्दी से छोटी सी बैसाखियां उसे पकड़ा दो पहले बैसाखियों तो ताकि उनके तब बैसाखियों पे संभाल दो बताओ कि इन्हीं पे चलना चाहिए सदा बैसाखी पता चली आई ये हमारे चलना इससे कभी इधर उधर मत जाना ये बैसाखियां हमारी प्रतिष्ठा और बैसाखियों पे ढंग से चलने और बैसाखियों पे जो अपने को प्रसाद पूर्वक संभाल लेता है वही कुशल है वही ऐसी बातें सिखाओ तो बच्चा बेचारा तुम्हें देखते ही बैसाखियों पे चलते उसे ख्याल भी कि बिना बैसाखियों के कोई चल सकता है ये भी चलते, वो भी चलेगा उसके पैर उसे याद ही ना आएगी कभी कि मैं पैर लेके पैदा हुआ था और एक दिन अचानक कोई बैसाखी छीन ले तो एकदम चल पाएगा नहीं गिर जाए मगर उसी गिरने से उठना छीन ली जाए तो आज का ऐसा घसना होता बचपन में वो चालीस साल पचा की पे चलने घसटना शुभ है क्योंकि घटना निजता तो है कुछ भी होगा कि तुमने बैसाखियां क्यों छीन ली से चल रहा फिर उठेगा कई बार गिरेगा घुटने टूट लेकिन एक दिन जीवित पर उठेंगे फिर उनमें ऊर्जा बहेगी जैसी कि बहनी चाहिए नहीं बह पाई क्योंकि मां बाप समाज संस्कार मार डाला यहां मेरा काम यही है कि तुम्हारी बैसाखियां छीन लो इसलिए जिनको बैसाखियों से बहुत मोह है वो यहां नहीं आते तो वैसा क्यों? वो है वो तो मुझे शत्रु मानते ही अपने पैर समझ बैठे मैं लोगों को लंगड़ा बना बैसाखियां पैर है मैं बैसाखियां छीन लेता हूं लोग लंगड़े हो जाते जिन्होंने चश्मों समझ रखा है वो घर में शास्त्रों समझ रखा है वो सोचते हैं कि मैं ल... भटका रहा हूं क्योंकि उनके शास्त्र छीन रहा हूं जिनमें हिम्मत है, वही मुझे समझ पाएंगे सहारा मत मांगो मैं तुम्हें तुम्हारे सहारे पर खड़ा करना चाहता हूं और इस जरूरी है कि तुम सब तरह से बेसहारा हो जाओ ओके? नहीं तो तुम खड़े नहीं हो पाओ और एक ना एक दिन आएगी ही क्योंकि वो आशा का परिणाम है गगन से उतर शाम अनचिन्ही पीड़ा से भर गए कोना, झर गए खिला खिला रूप सलोना सुधियों ने भेजे सबेरा तन हुआ कमरे में घुस गई शाम खड़े खड़े गुमसुम से सते से गलियारे गंधाए दर्पण के धूप रंग बले सारे होने लगे अंधेरा मन हुआ एक न एक दिन शाम आएगी जितने जल्दी आ जाए उतना अच्छा क्योंकि ये सवेरे दिखाई पड़ रहे हैं आसान सब तो झूठे सब में हो भटके हो सब मृग मरीच का तुम्हारे जीवन की संध्या आ गई निराशा आ गई तुम शाम घुस डरो मत वो झूठे सवेरे बुझ जाए यही सुबह, है उनके बुझने के बाद तुम अचानक पाओगे शाम भी बुझ गई तुम्हें अर्चन होगी क्योंकि अब तक तुम आशाओं के सहारे चले आशाओं ने उत्साह दिया उमंग दी आशाओं ने सपने दिए गीत दिए आशाओं के कारण तुम्हारे जीवन में अर्थ रहा अब तुम अचानक पाओगे व्यर्थ हो गए अब तुम अचानक पाओगे सब अर्थ खो गया रिक्त रिक्त खाली खाली ऐसे ही जैसे कोई पत्थर को हीरा समझता था मुठ्ठी भरी थी अब आज अचानक दिखा कि पत्थर है मुठी खाली हो गई और जिंदगी भर मुट्ठी भरी रही और आज खाली हो गई बहुत खालीपन लगेगा बहुत रिक्तता लगेगी मैं न पाती आज कुछ गा गान मेरे जो कभी तट आसमा का चूमते थे मौन का कणकण मुखर करते हवा में झूमते थे जो कभी थे जागरण जग में जगाते थे सबेरा बन गए हैं आज वे ही बिगस सपनों का बसेरा हो सका साकार कब संसार सपनों का किसी का आज सपनों के सहारे मैं न पाती विश्व में छा मैं न पाती आज कुछ का सांद्र तम है दूर तक फैला हुआ है पथ पथवीराना आंधियों के बीच जलते दीप का कब क्या ठिकाना सजल सांसों की डगर पर चल रही है जिंदगानी और तारों में न जाने बोलती किसकी कहानी आज तूफानी अमा में जब न कोई साथ मेरे खोजते फिरते न जाने अब सहारा प्राण किसका मैं न पाती आज कुछ का गान मेरे जो कभी तट आसमा का चूमते थे मौन का कणकण मुखर करते हवा में झूमते थे जो कभी थे जागरण जग में जगाते थे सवेरा बन गए आज वे ही बिगस सपनों का बसेरा हो सका साकार कप संसार सपनों का किसी का आज सपनों के सहारे मैं न पाती विश्व में छा मैं न पाती आज कुछ गा ऐसी चित्त की दशा कष्ट कर लगती जब तुम्हारे सब गान सूख जाते जब तुम में नई पत्तियां नहीं उमकती नए फूल नहीं खिलते सूखे टूट जैसे तुम लगोगे तुम सहारा खोजोगे तुम तलाश करोगे कहीं कोई आशा मिल जाए कहीं कोई सांत्वना मिल जाए कहीं कोई फिर से जगा दे टूट गई आशाओं को फिर से संवार दे बिसर गए सपनों को फिर से गति दे दे गीतों को फिर से कंठ में बोल आ जाए फिर तुम झूमने लगो नहीं यह मैं ना करूंगा तुम ऐसे ही काफी इस भ्रांति में भटक लिए कितने कितने तो जन्मों से तुम आशाओं के सहारे चल रहे हो अब निराशा का सहारा लो कितने दिन तक तो तुमने सांत्वनाएं खोजी अब सांत्वना मत खोजो यदि अर्थहीनता है तो अर्थहीनता सही अगर सुखा रुखापन है तो सुखा रुखापन सही अब तुम स्वीकार करो जीवन जैसा है अब और अस्वीकार मत करो अस्वीकार कर, कर के ही तुमने जीवन को झूठ किया अब जीवन की सच्चाई जैसी है वैसी ही अंगीकार हो उसी अंगीकार में से नए का जन्म होगा और ये नई आशा नहीं होगी ये सत्य होगा ये तुम्हारा सपना नहीं होगा ये सत्य होगा आशा निराशा दोनों चली जाएंगी और तुम्हारे भीतर वही शेष रह जाएगा जो वस्तुता है और उसी में आनंद है, उसी में मुक्ति है। चौथा प्रश्न भगवान बुद्ध ने महाप्राज को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 जैसे ब्रह्म ज्ञान के लिए संस्कृत कोई जरूरी जैसे जो संस्कृत नहीं जानते वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो सकते तो फिर जीसस ब्रह्म ज्ञानी नहीं थे और बुद्ध भी नहीं थे और महावीर भी नहीं थे नानक भी नहीं थे कबीर भी नहीं थे लाओस्ू भी नहीं थे क्योंकि कोई भी संस्कृत के ज्ञाता नहीं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 मगर रविन्द्रनाथ की सभी कविताएं ऐसी नहीं कुछ कविताओं में वो कवि भूमि पर है कुछ कविताओं में आकाश में उड़ लेते इसलिए तुम कभी ख्याल रखना कभी कभी ऐसा होता है तुम कविता पढ़ एकदम आंदोलित हो उठते हो किसी की मगर कभी को खोजने मत निकल जाना नहीं तो कहीं बैठे होंगे होटल में बिड़ी पी रहे होंगे और तब तुम एकदम चौंकोगे की यह क्या हुआ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 इसको झलके मिलने लगी ये अरहत दशा के करीब पहुंच रहा है इसको धीरे धीरे बिजलियां कोदने लगी सूरज भी निकलने के करीब है जल्दी ही निकलेगा लेकिन एकदम अंधेरे में नहीं है तो हे मार हे शैतान तू यह मत समझना कि इसे धोखा दे लेगा मेरे बेटे ने छलांगे लगानी शुरू कर दी ये कभी कभी आकाश मोड़ने लगा है इसने आकाश देख लिया है अब तू इसे लुभा ना सकेगा और इसने अपने भीतर के अमृत के भी कुछ स्वाद ले लिए इसलिए तू मृत्यु से इसे डरा भी ना सके यदि अभी पूरी नहीं हुई यह ऋषि नहीं हुआ अभी लेकिन कभी तो निश्चित हो गया यह सिर्फ मुहावरा है यह कहना कि जो शब्दों को आगे पीछे रखना जानता है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 मंदिर में प्रवेश के बिल्कुल करीब है आखिरी प्रश्न मैं या तो अतीत की स्मृतियों में डूबा रहता हूं या भविष्य की कल्पनाओं में ऐसी दशा तुम्हारी ही नहीं सभी की है यही तो मन का स्वरूप है मन या तो अतीत में होता है या भविष्य मन वर्तमान में हो ही नहीं सकता इसलिए मन के लिए वर्तमान शब्द कोरा शब्द है तुम जरा जांच ना जब भी तुम सोच रहे हो तो या तो अतीत का सोचोगे जो हो चुका बीत चुका या उसका सोचोगे जो होने वाला है लेकिन जो है उसको सोचने का उपाय कहां वो तो है ही सोचने की गुंजाइश कहां जो है है, तुम्हारे सोचने से क्या फर्क पड़ता है और तुमने सोचा कि तुम चूक जाओगे क्योंकि मन रहे तो अतीत और भविष्य में डोलते रहोगे मन ऐसे जैसे घड़ी का पेंडुलम इस कोने से उस कोने डोलता रहता बीच में नहीं ठहरता दर्पण बनो, दर्पण ऐसे जैसे पेंडुलम बीच में ठहर गया दर्पण में वह दिखाई पड़ता है जो है और मन में वह दिखाई पड़ता है जो था या जो होगा दोनों नहीं जो था वो गया जो होगा अभी हुआ नहीं इसलिए मन तुम्हें भरमाता है मन माया है दर्पण बनो और दर्पण बनने की कला ही ध्यान है, या साक्षी देखो जब मन में अतीत के विचार चलते तब हो तब शांत खड़े होकर देखते रहो कि यह अतीत जा रहा है, तुम उसके साथ जुड़ो मत तुम धारा में कूद मन में अतीत बहरा फिर ढंग बदलता नदी मोड़ लेती ये मन में भविष्य बह रहा तुम तुम तुम देखते रहो, तुम रहो, सिर्फ उसी में दर्पण हो जाओगे, और तुम चकित हो जैसे जैसे तुम दर्पण बनने लगे वैसे वैसे धारा धीमी होने लगी, जैसे जैसे तुम्हारा साक्षी जगेगा वैसे वैसे तुम पाओगे कि नदी की धारा जो पहले ऐसी थी जैसे बरसात की नदी हो वो ग्रीष्म की नदी हो गई तो सूखने लगी जलधार छीण होने लगी जो पहले तुम्हें डुबा देती अब घुटने घुटने तुम मजे से पार हो सकते हो और तुम जागते रहो और तुम जागते रहो और तुम देखते रहो और एक दिन तुम पाओगे धारा नहीं और जिस दिन धारा आकाश से उतर धरती पर आ माटी की गंध भरी आत्मा को दुलरा बिका नहीं करते हैं सपने बाजार में ओढ़ा हुआ सूनापन उतार कर टांग दे खूंटी पर चिंतन की कैची से बखिया ना काट तू दिनों महीनों वर्षों की केवल यह वर्तमान जिसमें तू जीता है अपना है इधर उधर ना झांक कुंठाओं की सक्रिय गलियों से निकल राजमार्ग पर आ ओरे मन दर्पण बन आचित